ब्रह्म विज्ञान केन्द्र श्री कौलाश आश्रम की पंचम पीठाधीश ब्रह्मलि स्वामी प्रेमपुरी महाराज जी के संस्मरण से संस्थापित अध्यात्म विद्या विद्यावन मुंबई में नित्य साध्य प्रवचन कार्यक्रम में अब विशेष कार्यक्रम चल रहा है भगवत गीता ज्ञान यज्ञ श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में कल सायकाल सत्र में त्रयोदश अध्याय पूरा होकर के चतुर्दशाध्याय में से तीन श्लोक हुए थे भगवान यहां कहते मैं ज्ञान में उत्तम ज्ञान और परम उत्तम ज्ञान है क्योंकि फल अधिक है मोक्ष फल है और परम है परम वस्तु विषय है इसको कहूंगा जिसको प्राप्त करके मुने लोग परम सिद्धि को, को प्राप्त किए हैं तो इसी इसका फल अवश्य है जिसको प्राप्त करने पर मेरे स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं सृष्टि में सृष्टि स्र... स्र... नहीं होती नहीं आते हैं। जन्म प्राप्त नहीं करते प्रणय में व्यथा प्राप्त नहीं करते में क्षेत्र क्षेत्र के ही भूतों का कारण ये ममयनिर महद ब्रह्म कहा गया महद् ब्रह्म सत्य से मूला त्रिगुणात्मिका प्रकृति महत इसलिए उसको कहा गया कि कार्य की अपेक्षा बहुत अधिक है कारण अब ब्रह्म है भरण पसंद करने वाले बढ़ाने वाले स्थिति काल में इसलिए महद ब्रह्म है प्रकृति उसी प्रकृति में अहम गर्भम तथानि गर्भ हिरण्य गर्भ जन्म के बीज गर्भाधन करता है वहाँ गर्भा क्या है वो संकल्प करते हैं और उसमें शक्ति से संपन्न गर्भ अपन चिदाभास जो संकल्प होता है होता है क्षोभन होता माया में वो चेतन का प्रतिम्ब होता है जो चेतन का प्रतिम्ब हो गया वो वही संकल्प विषय प्रतिम्ब स्वाभाष हो गया वही गर्भ धारण देता हूं था तो उसी गर्भ होने से हिरण्य गर्भ उत्पत्ति के द्वारा गर्भाधान से हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति उसके द्वारा सारे सबकी उत्पत्ति होती है ये तृतीय श्लोक हो गया था चतुर्थ सर्व अच्छा श्लोक चतुर्थ श्लोक सर्वयोनि शुकौतेयो निशुकौंतेय मूर्तय संभव मूर्तया संभव ब्रह्म महद्योग त्रह्म महद्योग बीज प्रदिताज प्रदिताज इसको मैं बोलूंगा फिर बालना इधर कुछ लोग दो तीन चार आगे पीछे बोलते हैं साथ मिलकर बोलना मैं पहले बोलता हूँ उसके साथ बोलूँ फिर मिलकर बोलना आता है बहुत लोगों को क्योंकि सब अलग अलग बोलेंगे तो नहीं अच्छा नहीं लगता सब मिलकर बोले सर्व यो निशु र्वोनी सुकांत मूर्त संभव मूर्त संभव तासा ब्रह्म महद्योनी तां ब्रह्म महद बीज प्रद पिता रहा बीज पिता सर्वोनी सुकांत मूर्त संभव ब्रह्मयोनिषु सारोनी में देवोनियों पितृलोक्यमेह मनुष्य में पशुपक्ष हो सर्वत्र मूर्त संभव मूर्ति काठिनेसु देह सो देह अवयव युता मूर्ति शरीर सो अलग अलग हैं। या सर्रा... सर्रा बनते हैं यहां मूर्त है जो शरीर अवयव बनते हैं अवय विशिट शरीर जितने होते हैं तासा महद ब्रह्म योनि तासा मूर्ति नाम महद्व ब्रह्म योनि महद्व्रह्म मूल प्रकृति वही मूल प्रकृति योनि मूल प्रकृति को महद ब्रह्म का ब्रह्म का शव भरण करने वाले बढ़ाने वाले औो सौ महत्व का सब कार्य से बड़ा है महत्भ्रम है योनि योनि कारण ब्रह्म मूल प्रकृति जितने शरीर बनते हैं सबकी मूल प्रकृति कारण योनि कारण है, है, है और अहम बीज प्रध पिता मैं बीज प्रदान करने वाले पिता हूं गर्भाधान का कर, कर, करता गर्भाधान क्या है वही संकल्प होता है क्षोवन होता है उसने चिरा भा से मेरा प्रतिम्ब हो जाता है तो ही मेरा प्रतिम्ब अंश उसमें आ गया वही गर्भाधान का करता हो गया बीज प्रदान करने वाला मैं हूँ ये परब्रह्म कहते हैं श्रोत तो बोलो बीज संभवीता अभी गुणस बंधन गुणसंग गुणस कारण सदसद योनि जन्मसु कारण गुणसंगो सदसद योनि जन्मसु पहले कहा गया था जो क्षेत्र ज्ञानमात्र ब्रह्म वही जीव होकर के सदशत योनि में जन्म लेता है उसका कारण गुणसंग गुण के कार्य गुण के परिणाम में संघ सत्व रजतम तीन गुण के परिणाम विषय सुख दुख मुहे उसमें जो संग होता है वही संग फिर जन्म का कारण होता है अभी गुण कौन है कैसे बंधन में डालते हैं ये कहते हैं यहाँ भगवान सत्यम रजस्तम इति सत्ंग्रजस्तमी गुण प्रकृति संभव गुणा प्रकृति संभवा निबध्नि महाबा निबध्नि महाबाहो देहे देहीन्यय दे सत्तांग्रजस्त मी गुणा प्रकृति संभवा महाय सत्तम रजस्तम थी गुण तीन गुण मालूम है सत्तम रजस्तम रजसद सकाराते तम शब्द सकारान्ते सत्तम रजस्तम, रजस्तम, रजस्तम गुण प्रकृति संभव प्रकृति कारण प्रकृति से उत्पन्न होने वाली क्योंकि त्रिगुणात्मिका प्रकृति उससे उत्पन्न होने वाले सत्तर जतम तीन गुना है और ये तीन गुना निबंधन से महाबाहो हे महाबाहो ये तीनों गुण बांधने में डालते हैं निबंधन में बांधते हैं बांध डालते किस प्रकार देह दे, किस प्रकार बताएंगे किसको बांधते हैं देहा अभिमानी जीवक देह में अभिमान है तो बंधन में है वही आत्मा अज्ञान से संबंध होकर के देह में अभिमान करता है देहीनम देही कौन है अव्ययम जो अविनाशी तत्व वही दे हो जाता है देहीनम अव्ययम अव्यय अविनाशी तत्व चिन्ह मात्र ब्रह्म अज्ञानी के कारण देही होता है देह में अभिमान करता है देह अभिमान होने से बांधता है बांधते रज सत्यम तीन गुण कहा बांधेंगे देह में ही देह में बांध डालते हैं देह में आसक्ति करके बंधन में डालते हैं देह में कुछ होता है शरीर स्थल सूक्ष्मों के अनुसार भी अपने मेहमान करके कर्म करते बंधन में फिर कर्म फल भोगने के लिए जन्म लेते फिर कर्म करते यही बंधन में डालने वाले तीनों गुणों जो अव्य अविनाशी तत्व आत्मा उसको देह में बांध डालते तीनों गुणों प्रकृति से उत्पन्न वाले तीनों गुण तीनों गुण वस्तु तो आत्मा शुद्ध चिन्ह मात्र को तो बांध नहीं सकते बांधते जैसे बंधन भी मिथ्या प्रकृति भी मिथ्या है प्रकृति कोई पार्थिक तत्व नहीं है जब तक तो कार्य प्रपंच दिखता है उसके कारणों को मानना पड़ेगा सुख दुख मोह दिखता है जो अनुभव होता है अज्ञानी को मानना पड़ेगा सुख दुख मोह भोगने वाला कोई किन्तु शुद्ध चिन्ह मात्र ब्रह्म से कोई है ही नहीं ऐसे हुई ब्रह्म ही अविद्या से माया से देही हो जाता है देह वाला जैसे हो गया देह में अभिमान करके दे हो गया और बंधन में फिर बंधन में उसको डालता है तीनों गुणों डालते हैं वही बद्ध हो जाता है अब कैसे आगे कहेंगे कैसे कैसे बंधन में डालते हैं और कैसे मुख्य होगा आगे बताएंगे स्लो बोलो सत्व राज संभवा महाबाह नय तमल्वा तक निर्मल प्रकाशकमनामयम् प्रकाशकमनामयम् सुख संग बध्ना सुख संगे न बध्ना ज्ञान संगे नानक ज्ञान संगख त्र संग निर्मल प्रकाश कमनाम सुख संग बध्ना ज्ञान तत्र ती तीनों गुणों में पहले सत्वम सुख संघे न ज्ञान संज्ञान च बदनाती सत्वगुण सुख संग से ज्ञान सत्वगुण से सुख होता है ज्ञान होता है तो सत्व सुख के साथ संघ सुख में भोग करता हूं सुख मेरा है उससे मैं सुखी हूं सुख ऐसे जो होता है सुख तो अलग है सुख का आत्मा में आरोप करके मैं सुखी हूँ ये आरोप करता है ये सुख संग इसी प्रकार ज्ञान संग ज्ञान होता अंतकण में वो ज्ञानवान अहम मैं जानता हूं इसी प्रकार उसमें संग करके सुख के साथ संबंध करता है देह देहाभिमानी जीव तो करने से वही सप्त तो ही सुख संग से बांधता है देही को जो अव्यय अविनाशी तत्व देह देही जीव देह अभिमान के कारण अपने स्वरूप के अज्ञान से देह में अभिमान करता है देही कहा है उसको एक माया का कार्य सत्गुण बांधता है सुख से संग करके ज्ञान से संग करेगी सत्यगुण का कार्य सुख ज्ञान है तो उसके संग संबंध हो सुख अंतकर्ण का धर्म उसका आरम्भ करता अपने आत्मा में अंत कर्ण और आत्मा दोनों का एकत्वध्यास तारात्मस हो जाता है जल में जैसे चंद्र का आकाश का प्रतिबिंब दिखता है इसी प्रकार अंतकर्ण में आत्मा का प्रतिबिंब हुआ प्रतिबिंब जल दोनों अलग नहीं दिखता है वही चेतन जैसे रहता है अंतकर्ण तो चेतन नहीं होने पर भी अंतकर्ण में जो कंपन वृत्ति धर्म वो चेतने में आरोप करता है क्योंकि अंतकर्ण और चैतन्य का एकत्र तो ब्रह्म हुआ ऐसे लोहो का गर्म करेगा तो लाल हो जाता है लाल हो जाने पर उसको कोई अग्नि कहता है कोई लोहो कहता है है लोहो अग्नि भी है तो अग्नि में दाहकत तो है लोहो में नहीं है क्योंकि जो अग्नि में संबंध से अग्नि के संबंध से लोह लाल हो जाता है तो लोह में दाह को करेगा लोह जलायेगा या कोई पकड़ सकता है लोह को लोह को तो पकड़ सकते किन्तु अग्नि समझ से लाल जो हो जाता है जला देता है दाह तो अग्नि का धर्म आरोप करते लोह में अग्नि वहां है लोह में लाल हो जाए तो अग्नि है अग्नि का क्या करे जलाएगा आकार क्या है गोल गोल दिखता है गोलाकार तो लोह है वो गोलाकार तो अग्नि में आरोप करते हैं, अग्नि का दाहकत्व तो लोह में आरोप करते हैं, ये दोनों धर्म का परस्पर आरोप होता है धर्मी दो धर्मी का एकत्व भ्रम होने से धर्मों का परस्पर अध्यास होता है अन्य अध्यास ठीक इसी प्रकार अंतकण आत्मा का एकत् भ्रम होने से अंतकर्ण के धर्म ज्ञान सुख दुख आत्मा में आरोप करना यही संघ संग और आत्मा का चैतन्य बुद्धि अंतगुण में आरोप करना यह अनुन्या से होता है तो ज्ञान सुख के साथ संघ करके यह सत्व गुण दे को बांधता है और ये सत्य गुण इस प्रकार क्यों बांधता है ज्ञान सुख निर्मलत्वाद प्रकाश निर्मलत्वाद निर्मल है सत्वगुण मल रहता ही निर्मल होने के कारण शुद्ध सत्वगुण में चेतन का प्रतिम्ब हो जाता है सुख होता है ज्ञान होता है क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वर्प आनंद स्वरूप है सच्चे आनंद स्वरूप चिद रूप ज्ञान सर होने से अंतगण में ज्ञान का प्रतिम्ब हो जाता है अंतगण वृद्धि में ज्ञान हुआ क्योंकि सप्तगुणा निर्मल है मलर ही तो तम गुण रजोगण है ही नहीं सप्तुण में ऐसे प्रकाश हो जाता है तो ज्ञान हुआ और आनंद विज्ञान आनंद ब्रह्म आनंद रूप ब्रह्म है वह आनंद का थोड़ा प्रतिम्ब से सुख हुआ निर्मल होने के कारण उसमें आत्मा का ज्ञान रूप सुख रूप का प्रतिब होता है अंतग्रण वृत्ति में जो प्रतिम्ब दिखता है उसको लेकर के सुख है ज्ञान है अर में ज्ञान है सुखी ऐसे अभिवेकी जो अव्यय अविनाशी तत्व आत्मा देह अभिमान करता है अपने स्वरूप के अज्ञान से और अभिमान करके सुख ज्ञान को आरोप करता है तो बंधन में डालता है वही सप्तण उसको बांधता है किसको बांधता है पूर्व श्लोक में कहता अव्यवम यहाँ कहते अनामयम प्रकाशकम जो शुद्ध चिन्ह मात्र ब्रह्म है वो तो प्रकाशक है सब को प्रकाश करने वाला और अनामयम आमेय रोग पपड़वादी कुछ नहीं रहता है इसलिए अनामय निर्दिष्ट निरुप्लव ऐसे जो शब्द स्वरूप है आत्मा प्रकाश का रूप है अनामय है, है निरोग है उसको भी बांध लेता है बिना कारण क्या कारण है सुख के साथ संग ज्ञान के साथ संग सुख ज्ञान अंतगुण तो का धर्म वह अज्ञान के कारण मैं सुखी मैं ज्ञानी ये जार ही बंधन है ये बंधन का कारण श्लोक बोलो तक निर्मल्वा प्रकाशकम सुख संगान संग नानक रजो विद्धि विदि विद्धि रागात्मक विदि धना कौंतेय धन निबध्ना कौंतेय कर्म संग कर्म संगन रजो रागात्मक तृष्णा संग समवधना कौंतेय कर्म संगन तृष्णा संग समवम राजो रागात्मक विधि तत्देहीनम कर्मस न निबधना हे कौदेय रज है, है रजगुण रागात्मक राग आत्मक राग रजगुण रंजनात राग रंजन रूप है वो कहां से उत्पन्न रजोगुण तृष्णा संगा समवम तृष्णा और संगा आसक्ति इसी की ये तृष्णा और आसक्ति की उत्पत्ति के कारण कृष्णा संग्रह होने से ही ये उत्पन्न होता है रजोगुण बढ़ता है तृष्णा होने से रजोगुण बढ़ेगा रजोगुण बढ़ेगा तो कृष्णा बढ़ेगी आसक्ति भी प्रकार आसक्ति बढ़ने पर रजोगुण बढ़ेगा रजोगुण बढ़ेगा तो आसक्ति दोनों परस्पर उपकार को कृष्णा बढ़े तो आश्ति रजोगुण बढ़ेगा रजोगुण बढ़ने से तृष्णा और बढ़ेगी असक्ति बढ़ेगी तृष्णा आसक्ति से उत्पन्न होने वाले रजोगुणों को रागात्मक समझो रागात्मक जैसे रंग कपड़े आदि में रंग लग जाता है इसी पर रजोगुण जहां लगा उसको रंग अपने रंग से युक्त कर लेता है वही रंज रूप से कर्म संज्ञान रजोगुण अधिक होने पर कुछ ना कुछ करेगा छात्र भी तो कर्म करना अच्छा भजन साधन करना अच्छा नहीं करेगा तो खाली नहीं रह सकता है रजोगुण बढ़ने पर झगड़ा करेगा प्रभु होगा निषिद्ध कर्म करेगा भटकेगा शास्त्र भी तो कर्म करने के लिए शास्त्र मिथिले ने कहा है कुछ नित्य नवित्य कर्म में बंद रहे तो कुछ कर्म करे पाठ करे सेवा करे कुछ सेवा करे पाठ करे कुछ कर्म करे इसे रजो उन्न जितने हैं रजो उनका उपयोग हो जाता है तीर्थार्थन करे पैदल जाकर के मंदिर में दर्शन करे ये सब करने से रजोगुणों को संभाल लेता है वो नहीं करने पर क्या होगा रजोगुण अधिगण से शांति से नहीं बच सकता है फिर कुछ ना कुछ करेगा क्रोध करेगा झगड़ा करेगा बिना कारण फिर निषिद्ध कर्म करेगा ये रागात्मक है रजोगुण और वो कर्म संज्ञान देही न बदना थी कर्म की कर्म अदृष्ट विषय में कर्म करता है कर्म करेगी सोचता है कर्म पर परभव करूंगा कर्म सात्व भीतर तो कर्म करता है तो भी वो भी कर्म संग बांधता है सात्व भी तो कर्म से धर्म मिलेगा तो धर्म से स्वर्ग आदि प्राप्त होगा तो भी बंधन का कारण होगा कर्म करे निष्काम करके तो वही कर्म बंधन की निवृत्ति का साधन हो जाता है किन्द्रजोग बढ़ने पर यह परमात्म करना कठिन होता है फल की इन से तेष ना है आसती वो करके कर्म करता है कर्म से बंधन में पड़ता है ये राजो गुणा इस प्रकार बांधता है स्लो को बोलो राजो साम संजे विद्धि का क्या था जानो जान। विद्धि जानो समझो समस्त ज्ञान जंग समान जंग मोहन सर्वेना मोहन सर्वेना प्रमादा निद्राश प्रमादा निद्राश तधना भारत तन्नी बध्नाति भारत, भारत। समान जंग प्रमाबध्नामस्तु अज्ञानजं विदि सर्वेना मोहनम प्रमादा निद्रा निद्राविहि तबध्ना तमस्तु अज्ञानज विदि अज्ञान से उत्पन्न होता है अज्ञान क्या है अवज्ञान का आवरण शक्ति आवरण शक्ति से उत्पन्न होता है तम मोहनम भ्रांति मोहकर अविवेककर अविवेक करने वाले जो तमोगुण है आवरण शक्ति रूप ज्ञान से उत्पन्न होता है अज्ञान जम विधि अज्ञान में आवरण है आवरण शक्ति वाले अज्ञान से उत्पन्न होता है मोह तमोगुण सर्वदेही ना मोहनम सारे देह वाले देह देव वाले को मुंह में डालने वाला मुंह में कैसे डालता कैसे बंधन में डालता प्रमाद आलस्य निद्रा भी प्रमाद आलस्य निद्रा प्रमाद आलस्य निद्रा कितने होंगे तीन बहुवचन होगा तृतीय है क्या प्रत्यायेगा भीष आया देखो प्रमाद आला निद्राभीष प्रमाद आलस्य निद्रा भीष भीष है के सरकार को ऐसे रह गया न कुछ कार्य हुआ, हुआ? नहीं ऐसे नहीं न पहले सरू हुआ पहले क्या हुआ पद सुप्तंगा है सस्व रू है रू होने के बाद उपकार की संज्ञा किस उतरे से रूप से जमना चाहिए फिर एक विसर्ग होगा किस उद से खड़ब सन और विसर्जन विसर्जनीय उसके बाद क्या लगा विसर्जन से इतने कार्य हुआ तो प्रमाद आलस से निद्रा भी अब यहाँ विसर्ग बोलना ठीक होगा कि विसर को सह होता है जैसे पदच्छेद करते समय ऐसा कोई पदच्छेद समझाने के लिए कहेंगे प्रमाद आलस्य निद्रा कोई बात नहीं किंतु तो बोलते समय विसर को बोलना कर लेते आगे तो है प्रमाद आलस्य निद्रा ऐसा बोलना गलत है कोई भी बोले जितने मोटा आदमी हो साधु वे में हो विद्वान हो प्रसिद्ध हो उम्र बहुत ज्यादा हो तो गलती बोलेगा तो गलत है या नहीं हाँ नहीं जाने वाले गलती करते हैं गलती तो स्वाभाविक सबकी होती है और गलती होती है तो बड़े वालों को बोलता है तो गलती को गलती माने या नहीं गलती माने बहुत पढ़े लिखे है बूढ़े हो गए और दांत गिर गया बोलते समय शब्द से कहीं कुछ गलत हो जाता है उच्चारण में गलती हो है ना नहीं जो बोलना चाहते बोलते समय स्पष्ट नहीं होता है तो उसको शब्द उच्चारण में गलती मानी जाएगी उनका दोष नहीं किंतु गलती तो है उच्चारण में तो गलती है गलती का ऐसा नहीं ये वो जान कर गलती करते तो उनका कोई दोष उच्चारण कर नहीं पाते सबके से स्थिति जब सात खराब होता है तो चल नहीं पाते खड़े नहीं हो पाते उनकी गलती नहीं किंतु उच्चारण में गलत उच्चारण कहा जाएगा शुद्ध उच्चारण कहा जाएगा गलत तो उच्चारण जितने विद्वान हो तो भी उच्चारण तो गलत है तभी तो कहते स्वयं कहते क्या करें हम हमारे शब्द हम साफ नहीं होता है दांत नहीं रहा उच्चारण ठीक नहीं होता है कहते ना नहीं हमारे उच्चारण ठीक नहीं होता है उच्चवयं कहते सब लोग कहते तो उनकी तो गलती क्या ऐसी नहीं कि वो अपने कुछ पाप कर्म करती ऐसा नहीं क्यों तो उच्चारण नहीं हो पाता है आज जो उच्चारण कर सके वो गलती करें तो गलती मानी जाएगी इसलिए यहां कोई बहुत लोग ऐसा बोलते हैं प्रमाद आलस्य निद्रा भी विसर्ग बोलेंगे ये गलत बोलने वाले के संख्या बहुत ही शुद्ध उच्चारण करने वाले कम है इसलिए उसको बार बार हम बताते हैं इसे गलत बोलने वाले जितने कोई बोले आपकी बात वो नहीं माने किंतु उनकी गलती के उच्चारण आप नहीं सीखो आप बोले पर वो नहीं मानेंगे बहुत लोग आप कहो नहीं मानेंगे नहीं ऐसा होता है प्रधान आलस्य निद्रा भी होता है ऐसे क्योंकि वो पहले ऐसे सीखे और कितने लोग को सिखाए और कहीं समझे व्याकरण पढ़ेंगे तो समझेंगे व्याकरण ज्ञान है तो नहीं समझेंगे और कोई समझने के बाद भी हम इतने को बताए अभी क्यों करेंगे दुराग्रह हो जाता है उसके कारण गलती उसे अभी भी सिखाते हैं इसे बोलने वाले बहुत बोलेंगे वो आपकी बात नहीं माने किंतु आप समझो यहाँ प्रमादालक्ष निद्रा भी विसर्ग बोलना गलत है अशुद्ध उसको कहा जाएगा हाँ भगवान गीता के वाक्य को अशुद्ध उच्चारण करना ही पाप है धन्य बदना ये श्लोक हो गया फिर बोलो समस्त समस्त नाम धन्यवाद भारत अभी तीनों गुण बंधन में डालते हैं तीनों गुण बता दे बंधन में डालते हैं और एक साथ अभी बता देते कोई भूल गया होगा एक साथ संख्या भगवान कहते हैं सत्व सुखे संजयति सत्म सुखे संजयति रज कर्म भारत रज कर्मणि भारत ज ज्ञानृत्य तू तम ज्ञान तो तम प्रमाजयत्युत प्रमा संजयतुत सत्म सुखे संजयति रज कर्मणि भारत संजय त्युत सत्वम सुख संजयती सुख में संग कराता है सत्य गुण वही संग करके बंदन में डालता है राजा कर्मणि संजयनि संजयती रज कर्मणी संजयती संग कराता है रजगुण कर्म में संग कराता है किसको दे आ, देखे, अभी आ, आ, देव दे के तम ज्ञानम तो आवृत्य प्रमाद संजयती प्रमाद में संग कराता है तम गुण कैसे करता है ज्ञानम आवृत्य ज्ञान को ढाक करके क्योंकि तम गुण का ढाकना है विवेक विज्ञान को ढाक करके प्रमाद में संजेति संग करता है प्रमाद क्या है अभी करना है नहीं करता है हाँ करना तो है करना है किन् नहीं करना ही प्रमाण नहीं करता है तो ये तीनों गुणों के साथ बता दिया तो कौन संघ में डालता है तीनों तीन गुण संघ में डालते तीनों गुणों बंधन का कारण होते किसके बंधन का देही देहाभिमानी शुद्ध चिन्ह मात्र को नहीं शुद्ध चिन्ह मात्र का जब उपाधि के साथ संबंध होता है और उपाधि के रूप जीव बनी गया देह में अभिमान होता है उसको बंधन में डालता है और कैसे गुणों कार्य करते हैं गुण किस प्रकार तीनों गुणा होता है में तीनों गुणों में सिखो कैसे गुणों कार्य करते हैं अभी आगे श्लोक में श्लोक बोलो सत्व सुखे प्रजा कर्मणि भारत ज्ञान मित्र समाध संजय रजस्तमस्ूय रजस्तमस्ूय सत्म भवति भारत सत्म भवती भारत रज सत्व तमस्व रज सत्म रजस्तथा रजस्थ तम रजस्तथा रजस्था रजस्तमसाभूय सत्तं तमस्चेव, सत्तं भवति रज सत्त तमस्व तजस्थ रजस्तम सेभूय सत्त होती भारत रज सत्म तम से तम सत् रजस्था सप्त कितने बार आया तीन बार रज कितने बार है तीन और तम शब्द कितने बनाया सप्त शब्द का प्रथमा विभतिय वजन और द्वितीय विभूत एक वजन एक प्रकार बनता है नपुंसक उनसे प्रथमा एक वजन क्या बनेगा? सप्त शब्द का और द्वितीय वजन में सप्तम राज्य शब्द सरकार आंते है नपुंसक प्रथम विभूति बनेगा रज प्रथम एक वजन क्या बनेगा रज रज़ा, रजसार्तः राम जी से नज रजस द्वितियावचन क्या बनेगा रज प्रथमा कोचन दोनों बराबर तम भी इस प्रकार सकारांत नपुंसकोन से प्रथमा द्वितीय दोनों में तमह तमह बनेगा ये तीन सत्व तीन रज तीन तम है प्रथमचन में द्वितीय को जन में रूप बराबर है इसमें अभी प्रथमा द्वितीय समझना है तभी अर्थ समझ आएगा पूर्वाध में श्लोक में सत्व रजस्तमश्च अभिभूयती रजस्तमश अभिभूय सत्व भवती हे भारत सत्व भवती सत्व और रजतम दोनों द्वितीय रजतम दोनों को दबा करके अभिभूय दबा करके सत्वगुण होता है सत्वगुण बढ़ेगा तो रजतम को दबाएगा रजगुणतम को दबा करके सत्व गुण होता है बढ़ता है एक बढ़ेगा तो दोनों को कम कर देगा रजगुणतम को दबाएगा तो सत्व गुण बढ़ जाएगा एक वाक्य हो गया एक वाक्य पूरा होना नहीं क्या प्रथमा तो कौन है इसमें और रजस्तम प्रथमा तो है नहीं क्या है दोनों रजस्तम दोनों द्वितियांत आगे देखो रज सत्वम तमशैव एक वाक्य है भगवती अभिभूय यहाँ भी अभिभूय लेना रज सत्व तमश अभिभूय भगवती भवती का करता है रज रजो भगवती रज क्या भी हैं प्रथमा प्रथमांत रजो भगवती और सत्तम तम दोनों द्वितीयांत है सप्तम तमश अभिभूय अभिभाव करके दबा करके अभि भवन दबाने का कर्म है सप्तम रज यहाँ सप्तम क्या व्यक्ति द्वितीय द्वितीय अंत प्रथम वाक्य में सत्य प्रथमात था रज सत्य दोनों द्वितियांत थे यहाँ सप्त हो गया द्वितियांत और रज हो गया प्रथमांत और तम द्वितीय प्रथम वाक्य में तमो क्या व्यक्ति थी द्वितीय अभी क्या है द्वितीय है तम दोनों बराबर है रज प्रथमात है रज प्रथमांत है दन सत्वतम द्वन द्वितीयांत सत्वगुण तम गुण को दबा करके रज गुण होता है दोवाके हो गया तृतीय वाक्य तम सत्व रज तथा यहाँ तम प्रथमांत हो गया तम भवती किसको दबा करके तथा सज सत्व रज दोनों को दबा करके, करके तमो भवती <PULAC> प्रथमांत क्या हो इस वाक्य में तम गुण और सत्व गुण सत्व क्या है द्वितियां रज क्या है द्वितियां अभी सत्यम प्रथमांत कहाँ है पहले वाक्य में और रज प्रथमांत कहाँ है दूसरे वाक्य में सत्य रज है क्या दूसरे दूसरा वाक्य क्या बोलो हाँ तृतीय वाक्य तमा सप्तम रजस्तथा ये जो द्वितीय वाक्य में क्रियापद क्या होगा भगवती और अभिभु क्या अभिभूय भगवती अभिभूय का कर्म क्या है द्वितीय वाक्य में रजस्तथा तम सप्तम तमह सप्तम सप्तम रज को मिला कर किसी ने बोला तम सप्तम तम सप्तम कर्म हो गया तृतीय वाक्य में कर्म क्या है सत्तम राजा हाँ ठीक है अभी सप्तम द्वितीयांत कहाँ कहाँ है बोलो तृतीय तो हाँ द्वितीय तृतीय दित्या, सप्तम द्वितीयांत और तमो द्वितीयांत कहाँ है पहले, पहले में और द्वितीय में दूसरे में ठीक ये कभ, कोई कठिन नहीं है राजा गुणा तमोगुणों को दबा करके सप्तव गुण बढ़ता है सत्वगुण तम गुण को दबा करके रज गुण बढ़ जाएगा सत्वगुण रज गुण को दबा करके तम गुण बढ़ जाता है सलो को बोलो रजस्तमशा विभू सवती भारत रज संग तमश तम सत्य यह प्रथमे में, में तमश्च अ तृतय में तमहसत्व तमस्व में सौ हो गया विसर्ग को स हो गया पहले विसर्ग हुआ था विसर्ग को सौ करने के लिए क्या सूत्र विसर्जन और दूसरे वाक्य तमह सत्व में विसर्ग को स्राप्त था किंतु क्या सूत्र लग गया तमह में विसर्ग को होना उतारा चाहिए सूत्र लगा बा सभी पढ़ाए ना व्याकरण वह शरीर को विसर कर रहा अभी कोई गुण बढ़, तो बढ़ गया तो दूसरे गुण दब जायेंगे एक गुण बढ़ गया तो दूसरे दोनों गुण दब जायेगी तो उसका क्या चिन्ह है सत्व गुण कब बढ़ा रजोगुण कब बढ़ा तम गुण कब बढ़ा साधक अपने में देखे रजोगुण बढ़ गया उसको दबाना तमोग बढ़ गया उसको दबाना सत्वगुण बढ़ना अच्छा है किन्तु आगे सत्वगुण बढ़ने पर सन्मार्ग में चलेगा ज्ञान प्राप्त कर लेगा सत्वगुणों को अतिक्रमण कर लेगा किन्तु पहले तमगुणों को अतिक्रमण करने के लिए रजगुणों का आश्रय करना पड़ेगा रजोगुणों के द्वारा तमगुणों को दबाना पड़ेगा तमगुण से प्रमाद आलस, निद्रा उसको दबाने पर रजगुणों में रजुगुण के द्वारा प्रवृति पाठ सेवा तीर्थाटन ऐसे कुछ करने पर और उसके बाद तो उसको प्रवृत्ति रोकने के लिए सब शास्त्र चिंतन और ध्यान आदि करने पर उपवास आदि करेगी सब तो बढ़ता है तब तो किस प्रकार कौन सा गुण बढ़ा है कैसे पता चलेगा बता दें सर्व द्वारे सुदे है प्रकाश उपजायते प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा ज्ञानं यदा तदा तिवृद्ध सत्तम विवृद्ध सत्तम सर्वे सुदेस्काश उपजायते ज्ञानं यदा तदा तद्या दे दे तो देहे सर्वद्वार यदा प्रकाश जान उपजायते तदा सत्तम इति विद्यात् सवृतिद्या सत्गुण बड़ा समझे दे अस्ह में द्वार द्वारे इंद्रंद्रिय में प्रकाश ज्ञान उपजा जाए थे इंद्रिया के विषय में, में ज्ञान होता है प्रकाश है ही ज्ञान ही इंद्रिया में प्रकाश का आलोकन था नहीं ज्ञान इंद्र के द्वारा विषय का, का ज्ञान होता है जो ज्ञान होता है वही अंतकरण के अंतकरण बुद्धि का द्वार है इंद्रिय इंद्रिय के द्वारा अंतकरण वृद्धि बाहर जाकर के गतादि ग्रहण करता है अंतकरण जा करके तो इंतकर्ण की जो वृद्धि वृत्ति वही बुद्धिवृत्व का प्रकाश क्योंकि बुद्धिवृत्ति में चेतन का प्रतिम्ब होता है चेतन के प्रतिम्ब से प्रकाश जैसा होता है उसको ही ज्ञान कहते जब इंद्र के द्वारा ज्ञान होता है वही ज्ञान रूप प्रकाश से इसी इस समझना समझे सत्व गुण बढ़ा हुआ है ज्ञान होगा सुख होगा ये ज्ञान रूप प्रकाश से सत्व गुण बड़ा हुआ समझे स्लोक बोलो सर्वे प्रजाते ज्ञान यदा तदा दीदी सत्तु लोभ प्रवृत्तिरारंभ लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणा सहस्त्रिया कर्मणा सहस्त्रिया रजसे जाय रजसे जायुरशव विवृद्धे वरतर्षव लोभ प्रवृत्रार कर्म शिहाजसे जायते निब्दे वरतर्षव लोभ प्रवृति आरम्भ लोभ जितने प्राप्त और, और परद्रव्य को प्राप्त कर लेने की इच्छा प्रवृति सामान्य चेष्टा है आरंभ कर्म का आरम्भ और hmm. आरम्भ कर्मणाम असम उपम नहीं हो हर्ष राग आदि चलते है राग द्वेश समाप्त तो नहीं होता असम सम शांति नहीं स्पृह सामान्य विषय की इच्छा तृष्णा स्पृह राजस्वी विवृद्धे ऐता नहीं जायते राजस्व एता नहीं जायनते वृद्धि में हमें कहना राजस्व विवृद्ध है राज पर न एता नहीं जायंत उत्पन्न होते कौन कौन लोभ प्रवृत्ति आरंभ अस ये उत्पन्न होते हे भरतर्षभ ये चिन्ह हो गया जो लोभ बढ़ता है प्रवृत्ति अधिक होती कर्म करने की आरंभ करता है और शांत नहीं मने में तृष्णा बढ़ती समझ राज को न बढ़ा हुआ है क्रोध बढ़ेगा काम क्रोध लोभ बढ़ता है लोभ क्यों दिया क्रोध नहीं दिया लोभ होगा प्राप्त नहीं इच्छा करने की इच्छा नहीं मिलेगा तो क्रोध होगा हाँ स्लो को बोलो लोभ मित्र कर्म राम समस्ती रजसे अप्रकाशो प्रवृत् अकाशो प्रवृत् प्रमादो मोह एव प्रमादो मोह एव तम से जायते तमसेता जायते विवृद गुरु नंदन विवृद्ध गुन नंदन अकाश प्रवृत्ति प्रमाद तमस्ता जायते उत्तराध में कैसे अन्वय करेंगे तमस्तानी जायनते विवृद्धे कुरुनंदन कोई बता स तो बोलो अन्वय कैसे करेंगे अर्दार्ध अर्दा। बोलो हाँ ठीक तमस्य विवृद्धे ऐतानी जाएं ये अन्य हुआ गुरुनंदन संबोधन हे कुरूनंदन तमसी विवृधे एतानी जायते तमसी विवृधे तमगुण बढ़ने पर ये सब उत्पन्न होते ही। हे हे कुरूनंदन गुरुवंश में अर्जुन कहते तमसी विवृते तमगुण बढ़ने पर एता नहीं जायते ये उत्पन्न होते ही। कहते ये ये कौन कौन है अप्रकाश अप्रभुतिश प्रमाद मोह कहते न हाँ ये सब अप्रकाश प्रकाश है ज्ञान किसका कार्य हो सत्वगुण का और ये सब तमगुण से प्रकाश होगा अप्रकाश होगा अप्रवृति प्रवृति किस गुण का कार्य हो रजगुण रजव़। का तमोगुण बढ़ने पर प्रवृति होगी अप्रवृति सत्वगुण का कार्य क्या भाव रजगुण कार्य क्या अभाव अप्रकाश अप्रवृत्ति होगा सत्व रजगुण के कार्य के अभाव और तमगुण अपना कार्य क्या है प्रमाद तब तो उन्हें अपना कार्य छोड़ेगा नहीं प्रमाद मोह तो अपना है अप्रकाश का अवृत्त अप्र, हो गया सत्वगुणी के कार्य का अभाव अप्रवृत्ति हो गया राजुणी के कार्य का अभाव प्रमाद मोह ये ही ईसो उत्पन्न होते बढ़ते हैं तम तो असी भी वृत्त तम तो गुण बढ़ने पर जो ज्ञान नहीं होता है प्रवृति नहीं होती प्रमाद आलस्य निद्रा ये चंद्रा और भी थोड़े दो चार पांच बता दिया श्लोक बोलो अप्रकाश प्रमा दो समस्तायते नंदन और आगे बताते हैं मरण समय में जैसे चिंतन करता है बढ़ावा गुण उसके अनुसार फल प्राप्त करता है य सत्ये प्रवृ्येत यदा सत् प्रवृेत प्रलय याति देह भृति प्रलय या देह भृत् तदोत्म विदा लोका तदोत्तम विदा लोका नमला प्रतिप्य से नमला प्रतिप्य लोका, यदा सत्व प्रबुद्धे तो देहभृते प्रलय या सत्वगुण बढ़ते समय देहधारी देहभृते देहधारी जीव प्रलय या मरण को प्राप्त करता है सत्वगुण उद्भूत प्रकट होने पर अधिक होने पर जो देहधारी मरण को प्राप्त करता है तदा उत्तम विधा लोकान अमलान प्रति पद्धति यहाँ कोई कोई लोकान कर देंगे आगे मलान पढ़ेंगे लोकान आगे मलान अमलान नहीं निकलेगा ऐसे पढ़ना है तदोत्तम विधान लोका आगे नमलान, नमलान प्रतिपद्धति नहीं तो लोकान कर देते हैं आगे मलान पढ़ते हैं तदोत्तम तदोत्तम विधान लोका का नमलान अमलान अमल शुद्ध शुद्ध लोगों को प्राप्त करते है शुद्ध लोगो कौन है उत्तम है विदाम उत्तम महत्त्व आदि उपासना करने वाले हिरन गर्भवादी उपासना करने पर उनका जो लोग ब्राह्मण उपादि उसको प्राप्त करते है महतत्ववादी हिरणगर्भ आदि के उपासक के लोग को प्राप्त करते जब शतवुण बढ़ते समय मरता है देहादारी सत्य गुण बढ़ते समय मर जाने मर जाने पर ऐसे ब्रह्मलूकादी प्राप्त शुद्ध लोक प्राप्त करता है श्लोक बोलो यदा सत्व प्रबुद्धे तो प्रलय जाति देह भिदोत्तम लोका न मलां प्रतिप्य से रज से प्रलय गजसी प्रलय गर्म संगीसुजाते कर्मसंगी जायते तथा प्रलिन तथा फलन स्तमसी मूढ़ोन सुजाते मूढ़यो नि सुजाते रजसी प्रलय तथा स्तमसी मूढ़यो नि सुजाते रजसी प्रलय गजसी बिवृते प्रलय पूर्व स्लोक में आया प्रबुद्धे उसके साथ जोड़ देना पहले विबु प्रबुद्ध आया पूर्व में जो आया आगे उसको संबंध कर देते अनुसंग कहते पीछे उसको संबंध करना अनुभति कहते व्याकरण में पीछे उसको ले आना रजसी विबुदे राजसी प्रबुद्ध राजय कोई मरेगा सत्व गुण बढ़ते समय मरेगा सत्वगुण बढ़े राजुण बढ़े तमोग बढ़े समय आने पर मरेगा राजोगुण बढ़ते संसदीय प्रलय प्रलय गत्वा गरण को प्राप्त किया कौन मरण को प्राप्त करेगा कहता कौन है देहधारी जीव तो कर्म संगी से थे कर्म में संग जहाँ आसक्ति होती इसी लोक में मनुष्य छू मनुष्य मनुष्य कर्म करता है सातवीत तो कर्म करना है मनुष्य पशु पक्षी आदि कर्म नहीं करते वो खाली खाना पीना को कर्म नहीं लेना कर्म सदित शास्त्र भीतर निषिद्ध कर्म लेना पशु पक्षियों का कर्म करने के लिए अधिकार नहीं देवता लोगों का भी कर्म करने के लिए अधिकार नहीं है देवता लोग इसलिए सुख भोगने के लिए स्वर्ग में तो चलेगी क्यों देखते हम कुछ कमाते नहीं खाली भोग करते कमाते नहीं कोई भोगने के लिए भोग करता है धन संपत्ति खर्च करता है क्यों बीच बीच दुखी होता है खाली खर्च करते कुछ कमाते नहीं किसके पास बहुत संपत्ति वो दुखी होता है कि मैं तो खाली जो है उसको खा रहा हूं कमाता नहीं कभी तो खत्म हो खत्म हो कम हो रहा है अब मिल आता है कुछ नहीं पहले आता था खर्च करते थे आता खर्च करते कोई चिंता नहीं अभी खाली खर्च तो हम बहुत धन सम्पति है लेकिन अभी खाली खत्म करता हूं खर्च कर हूँ आता नहीं दुखी बहुत दुखी लगे रहा है ना नहीं ये देवता लोग ऐसे दुखी होते सोचते हम खाली भोगने के लिए आए ये मनुष्य लोग तो बड़ा चतुर है बुद्धिमान है ये भोगी भी करते है और नया कमाते भी है और खाली कमाते नहीं धर्म ये हमारे ऊपर परमात्मा प्राप्त करना ही चाहते हैं इसे नहीं देवास्त्या नीवर्तन वो नहीं चाहते मरण धर्म मनुष्य हमारे ऊपर चले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके विघ्न करते है इसे देवता को संतुष्ट करके ही उपासना आदि कर नीचे देवताओं की जो देना है दे करके श्राद्ध पिंडदान देवताओं का यज्ञ आदि कर्म करे देवताओं तृप्त करे जो संन्यास कोई लेते हैं देवताओं के लिए कुछ साध्य कर दे पितरों के लिए पिंडदान कर दे ऋषियों के लिए कुछ अर्पण करते तर्पण आदि करते सब कोई प्रार्थना करके सबसे अनुमति लेकर के सबके आशीर्वाद लेकर के संन्यास लेते है कभी वो लोग विघ्न नहीं करेंगे नहीं तो देवता कर लोग विघ्न करते विघ्रह करने का अभिप्राय नहीं शास्त्र में आया कैसे विघ्रह करे प्रातःकाल कर सुबह सुबह आते सत्संग में रास्ता में खड़े होकर लाशी लेकर के रुकेंगे नहीं कहा जाना हम चोड़ेंगे नहीं ऐसा नहीं जिसके ऊपर अनुग्रह करेंगे उसमें श्रद्धा हो जाएगी दौड़ कराएगा जिसको विघ्रह करना नेंगे उसके अंतगण में सत्संग प्रति अश्रद्धा हो जाएगी आरस्य प्रमादा के आए सुन लिया बहुत बार बार वही वही चीज है गीता तो कितने बार सुन लिया क्या सुनना है वही वाक वही तो कहेंगे राग राघद्वेशन सम्बद्धि दान करो कह दे महात्मर क्या कहते दान कर लो राघ द्वेशो शयदेश छोड़ते नहीं हम कहते छोड़ो छोड़ो यही कहेंगे और क्या बोले भगवान का भजन करो इतने तो और क्या करे सब समय में क्या कहेंगे ये अवश्रद्धा हो जाती है जो सुनने वाला जितने सुना है थकता नहीं है और सुनना चाहता है और सुनना चाहता है वही चीज है भगवान उसके बार बार कहते तो और सुनते और चाहते हैं हमको क्या करना ये होता है जिसको जिसके ऊपर कृता करेंगे उसमें श्रद्धा की श्रद्धा उत्पत्ति करा देंगे जिसके ऊपर जिसका विघ्न करेंगे अश्रद्धा हो जाएगी वो पता नहीं चलेगा कोई कहानी पर नहीं मानेगा हम जानते तुम क्या जानते हो हम बहुत ऊपर आने तुम क्या तुम तो अभी अभी सुनते हम तो कितनी सुनते ये भावना आ जाती है और कोई बहुत पुरानी सुनने के बाद वो सुनने के बाद भी अंतिमता को सुनना चाहते हैं ऐसा होता है कोई देखे कोई तो थोड़े सुनने के बाद बुद्धा नहीं हुआ सुनने में बुरा हो गया बाकी अन्य कार्य में बुरा नहीं अन्य कार्य में तो प्रबल है किन्तु सुना हो गया बहुत सुन गया और कोई जो श्रद्धालु है बहुत सुनने के बाद भी अंतिम समय तो सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते सुनते ऐसे व्यक्ति होते हैं सुनने वाले सुनते रहते हैं। तो ये होता है अश्रद्धा हो जाती है जब देवता लोग विघ्न करते इसमें मनुष्य लोग का ही कर्म करने का अधिकार है और ज्ञान भी प्राप्त करता मनुष्य जिसको सहन नहीं कर पाते देवता लोग को इसे कर्म जब करता है रज गुण बढ़ते समय मर गया तो कर्मसंगी मनुष्य में मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है तम गुण बढ़ते समय तथा प्रलिन तमसी तमसी प्रबुद्ध प्रदिनम तमोगुण बढ़ते समय मर गया तो कहां जन्म होगा मुढ़ से पशु पक्षा दि जोनी में जन्म लेगा वहां कुछ नहीं खा ली कुत्ता बन जाए तो सोते रहे जो दिन भर सोना चाहता है कुत्ता जाए जा सोते रहो दिन, दिन भर खाए नहीं खाए सोता रहता है इधर उधर धोरा कुछ मिला फिर कहीं ना कहीं सो गया निद लगे नहीं लगे ऐसा रहता है मुढ़ जोनि सु जाए थे बोलो रजसी सुजा कथा पले नम सुजायते अभी दो पहले जो कहा गया उसको संक्षेप से फिर कह देते भगवान परमात्मा एक एक गुण का कार्य बताया फिर संखे से बता दिया एक चुड़के में अभी एक एक गुणो बढ़ने पर क्या बता दिया मरते समय क्या पलो अभी एक साथ तो बताते संक्षेप से कर्म सुकृत कर्मण सुखु सात्विकं निर्मलं फलं सात्विक फलम रजसस्थ फल दुख रजसस्तु फलम दुख नज्ञ तम स फलम मज्ञान तमस फलम कर्मण सुकृत सहु राजा सह शो फल सुकृत से आहु न पुण्य कर्म का फल सात्विक निर्मल फलम इसे आहु कहते हैं कौन कहेंगे शिष्ट जो वेद प्रमाण मानने वाले सात्रा जानने वाले वो कहते हैं सात्विक फल निर्मल मल सर्गादि में जन्म जा, स्वर्ग स्वर्ग को प्राप्त करेंगे रज सत्व फलम दुखम रजगुण का फल दुख है राजस कर्म का फल है दुख मन त्य मन से में जन्म लेंगे कर्माधिकार है कर्म करेंगे फल भी दुख है कारण के अनुसार राजस ही होता है अर्थात रजगुण का फल हो गया दुख सत्वगुण बढ़ते समय मरा तो देवत्व को प्राप्त करेंगे स्वर्ग आदि में रजगुणा बढ़ते समय मनुष्य जन्म प्राप्त करेगा और कुछ कर्म है कर्म के अनुसार भी मनुष्य केवल वन्य मात्र से ही कोई ज्ञान को प्राप्त कर लेता है कोई कर लेता नहीं उसके संस्कार पुण्य पाप उसके अनुसार भी बुद्धि होती है कोई तो मनुष्य जन्म प्राप्त करने पर वैराग्य को प्राप्त कर करके भजन करता है परमात्मा प्राप्त कर लेता है कोई तो भक्ति से उपासना करता है और संसार में रहता है कोई उपासना नहीं करे खाली भू करता है कोई निषि कर्म करता है और कुछ मनुष्य से तो उनका पशु पक्षी जैसे जीवन ऐसे मनुष्य अभी भी बहुत है उनको कुछ पता नहीं कहाँ क्या कहना पशुपक्ष जैसे कहा क्या कहते हैं कैसे रहते इसी प्रकार विभिन्न प्रकार मनुष्य में भी बहुत प्रकार है राजस्व फलम दुखम अज्ञानम तम असफलम और तम गुण का कार्य अज्ञान अधर्म का पशु आदि में जन्म प्राप्त करेगा हाँ। बोलो सुकृत साहु सात्विक निर्मल फलम रजसस्तु फलंग गुप्त मं तमस फलम अब गुण से क्या होता है बताते हैं सत्वा संज्ञाते ज्ञान सत्वात्जाते ज्ञानं रजसो लोभ एव रजसो लोभ एव प्रमादमो हौ तमसो प्रमादमोह तमसो भवनमे चुकाये ज्ञान रजसो लोभ एव प्रमादमो तमसो भवतो ज्ञानमे सवादीक पर ज्ञान समझाए थे ज्ञान उत्पन्न होता है ज्ञान समझाए थे रजस रजोगुण से लोभ है बच रजोगुण कार्य लोभ केवल एक नाम ले लिया काम क्रोध भी के साथ साथ लोभ जहाँ है वहां काम क्रोध भी साथ है काम क्रोध लोभ नरक के द्वारा कितने आ, काम क्रोध लोभ तीनों रजोगुण का कार्य है लोभ है बच लोभ को अच्छा गुण नहीं है लोभ जैसे क्रोध हो क्रोध को तो बहुत समझते है क्रोध अच्छा नहीं इन लोभ छोड़ते नहीं लोभ भी क्रोध कार्य साथ साथ रहता है तृष्णा भी काम है। अब प्रमाद मोह तमसो भवत तमस पंचमी तो तम गुण से प्रमाद प्रमाद है। जो कार्य कर्तव्य नहीं करना अरुमो विवेका भाव विवेक नहीं होता है तो कर्तव्यता बुद्धि तो विवेक का अभाव होता है तम गुण से विवेक नहीं कर पाता है अर्धा शि कुछ मनु होता नहीं होता है ये तमुगुण का कार्य है तमुगुण बढ़ने पर कुछ नहीं कर पाता है गाढ़ निद्रा में सो जाने पर कुछ कर्म नहीं करते अच्छा रहता है सुख लगता है किंतु समय व्यर्थ जाता है कुछ करते नहीं होता है तीसरे कुछ जब नहीं सोए जागे कुछ कर्म सत्कर्म भजन साधन अवश्य करना चाहिए नहीं तो पशु पक्षी के जैसे बराबर हो गया पशु पक्षी नहीं कर पाते मनुष्य ही कर पाता है सतकर्म साधना भजन भक्ति कर है जब नहीं करता है तो पशु पक्षी के समान हो जाता है हाँ श्लोक बोलो ज्ञानं सत्तान राज प्रमाद मोह तमसो अब तो ज्ञान ये तो पहले बता दिया फिर स्पष्ट कर देते कहाँ कौन जाएगा ऊर्ध्व गच्छन सत्रस्था ऊर्ध्व गच्छन सत्यस्था मध्ये तिष्ठन्ति राज मध्ये तिष्ठन्ति तिष जघन गुण वृत्तस्थ जघन गुण वृत्तस्थ अधो गति तामस अदो गंति तमस ऊर्धन सत्स्थ मध्य ठंड राज जघन्य गुण वृत्तिस्थ अधो गंतिमसा ऊर्धम गच्छ सत्वस्था सत्यतिष्ठ सत्वस्था वनस्थ वन में स्थित गृहस्थ किसी को कहते हैं गृहतिषति गृहस्तम गृह केवल मकान के गिर नहीं पत्नी पुत्र आदि के साथ रहते थे गृहस्थ मकान में तो साधु भी रहते वनस्थ है इसी वह सत्यतिष्ठी थी सप्वस्था सत्वगुण में स्थित सत्गुण बड़ा हुआ रजोगुणतम उन्कम है सप्तुण में स्थित है तो ऊर्ध् गच्छती ऊपर स्वर्ग आदि में जाते हैं पुण्य पुण्यकर्मे भी होते हैं। के होते देवता आदि लोग में जाते हैं मध्य तिष्ट राजसा राजसाह मध्यम मध्य में, में रहते मनुष्य को प्राप्त कर मनुष्य जन्य को प्राप्त करते हैं और तामसाह तमगुण में स्थित जघन्य गुण वृत्तस्था जघन्य निकष्ट गुण तमगुण के वृत्त में स्थित अर्थोग नीचे जाते हैं नीचे का यथन नीचे नहीं पशु पक्षी भी नीचे नहीं नीचे का आता है कि पाताल में जाएंगे पशु पक्षी में जाते हैं नरक आदि भी प्राप्त करते हैं पाप में तो। ये ऐसे फल बताते गुणों का कार्य लोगों को प्राप्त करते हैं तम तो गुण में है तो क्या करेंगे निद्रा सब तंत्र आदि करेंगे तो जघन्य गुण में स्थित होकर के वो नीचे जाएंगे पशु पक्षी आदि को बन जाएंगे और रजोगुण है तो कुछ कर्म करते हैं कर्म के अनुसार फिर प्राप्त करते फिर कर्म में आस फिर कर्म करने की चाहे तो मनुष्य लोग सत्तों गुण ऐसे गुण का हुआ उपासना आदि करते विद्या वो लोग सर्ग प्राप्त करते हैं किन्तु कोई यदि निष्काम से करता है उपासना भी कर्म भी करता है रजोगुण स्थित होकर के किंतु निष्काम होकर के सत्गुण बढ़ता है तभी होता है सत्गुण से बढ़ करके निष्काम करेगा तो स्वर्ग में नहीं जा करके इसी जन्म इसी मृत्य में कभी मनुष्य मनुष्यचर प्राप्त करता है मनुष्य शर्य में भी जब निष्काम उपासना करता है उसका फल यदि ज्ञान हो गया तो मुक्त हो गया ज्ञान नहीं तो फिर आगे जन्म प्राप्त करेगा शुरू से प्रारंभ से विवेक वैराग्य युक्त होकर के फिर प्रारंभ से हो कुछ दिनों के बाद हो फिर उसी मार्ग में चलेगा परमात्मा भजन करके ज्ञान प्राप्त कर लेगा ये निष्काम कर्म उपासना का फल है सकाम करेंगे तो इसे प्राप्त करते स्वर्ग को जाते हैं मध्य में रहेगा रजोगुण युक्त मनुष्य के में रहेगा और नीचे का कर, जो कर्म नहीं करते तमगुण से युक्त है पापकर्म उनके पशु आदि पेड़ पौधे कीड़े मकोई को प्राप्त करते हैं श्लोक बोलो ऊर्धा मध्य ठंडी राजुण विधा तुम गच्छी काम सा न्यम गुणेभ्य कर्ता नुणेभ्य कर्ता द्रष्टाश्य द्रष्टाश्य गुणेभ्य परम वेत्ती गुणेभ परेती मद भाव शोधि गति मद्भाव शोधि गति गुणे कर्ता दान अनुप्य गुणेभ्य परम वेत्ती मद्भाव शोधि गति इसको को दोबारा कोई आगे पहले पहले भूल गया वो बिगड़ जाता है स्वयं आगे बोलेंगे सबको सबके साथ मिलकर बोलना हाँ बोलो नान्य गुणे भाधान अनुप्य गुणे भंग सोधती अकेले पाठ करते समय अपने घर में हो कहीं अकेले पाठ करते हो जितने जोर बोला आगे पीछे बोलो कोई चिंता नहीं समूह में पाठ करते समय सीखना चाहिए सब मिलकर के पाठ करना चाहिए ये भजन में ये गुण होता है परमात्मा भजन करते तो सामूहिक पाठ समूह भजन समूह मिलकर संघ मिलकर ध्यान सत्सम इससे कुछ विशेष शक्ति आती है किन्तु समय ध्यान रखना चाहिए सबके साथ मिलकर चलने का है श्लो को बोलने के लिए विभिन्न प्रकार बोल सकते हैं अलग अलग कोई सुंदर बोल सकते बहुत लंबा घर बोल सकते विभिन्न प्रकार बोल सकते कि सामूहिक पाठ के समय अधिक को जो इससे बोलते उसी के साथ मिलकर बोलें और हम का आता है कि हम पहले ही पढ़ लेंगे वो नहीं आता है तो बहुत पहले भी पढ़ सकते लम्बा घर भी पढ़ सकते कि समूह पाठ करते समय ऐसे देखना अधिक लोग जिसमें उठते हैं उनके साथ सबको मिल जाना दौड़ने वाला भी थोड़ा रह जाए सबके साथ मिलकर चले बहुत नहीं चल पाते थोड़ा जोर से चले मिलकर चले यह क्या अच्छा गुण होता है स्वयं भजन करें उसी भजन में अन्य को भी मिलाए मिलकर भजन करें परमात्मा खुश होते हैं जो स्वयं भक्ति करता है अन्य भक्तों को भी अपने साथ मिलाकर भक्ति में लगाता है एक साथ मिलकर भक्ति करते हैं इसे भक्तों का स्वभाव होता है स्वयं भक्तों भक्ति करते हैं अन्य कोई करता उसको सहायता करते हैं साथ मिला करिए अच्छा जानने वाले भी जो नहीं जानता उसको साथ लेकर के कोई चल नहीं पाता है मंदिर जाता है अन्य लोग उसको लेकर के हाथ पकड़ लेते हैं चलो हम चलते हैं आपके साथ और इसी प्रकार कोई पाठ करता है तो हमने उसको बताते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कभी आगे हो गया तो स्वयं अपनी गलती समझिए बोलने का प्रयास करिए एक बार गलती हो जाने के बाद फिर गलती एक पाद बोलते समय जब बोल गया आगे द्वितीय पाद तृतीय पाद बोलते समय मिलकर बोली सामूहिक पाठ होते समय थोड़ा सा व्यवधान रखें तब तो ठीक है व्यवधान नहीं रखे तो मिल नहीं पाएंगे इसलिए व्यवधान रखते समय कोई शुरू करना ठीक नहीं है इस खिलो फिर बोलो नान्यम नान्यम गुणे व्युप परंग ये दो तीन बार बोले कारण ही इस श्लोक में कुछ विशेष अर्थ भगवान कहते यदा दृष्टा गुणेभ्य गुने न्यम कर्ता दृष्टा देखता है गुण से अन्य नहीं है अन्य गुणेभ्य न अन्यम गुणेभ्य कर्ता पश्यति पहले तो अनुपशाति अनुकात पश्चात पीछे पीछे का जानता है आचार्य शास्त्राचार्य उपदेश के बाद दृष्टा से विद्वान तो शास्त्र श्रवन किया गुरु गुरुपदेश प्राप्त किया तब देखता है क्या देखता है गुणेभ्य नान्य करता गुण से अन्य नहीं है करता कितने गुण है तीन, तीन गुणों से गुणेभ्य रूप हो गया क्या क्या विभिति होगी पंचमी गुणे गुण से अन्य नहीं गुण से अन्य नहीं करता तो फिर कौन करता है हाँ इतने देर लगता है देवदत्त से बिना कोई चोर नहीं तो जो नहीं बता है क्या <laughs> गुण जड़े जड़ सो जाने पर चेतन हो जाएगा <laughs> अभी गुण जड़ जड़ होकर के चेतन होकर बैठ गया है चिदाभा युक्त होने के कारण अचेतन हो जाता है चेतन का प्रतिमा हो गया चिदाभास हो गया चिदाभास के संबंध से हुई सब करता है शुद्ध चेतन कुछ नहीं करता है निष्क्रिय शुद्धा चेतन निष्क्रिय है कुछ नहीं करेगा वही तीनों गुण गुण के कार्य जितने सोचितावास के संबंध से और इस चेतना होते है उनको चेतन करते चेतना से युक्त चेतना से युतन से चेतना हो गया गुण से अन्य कोई करता नहीं है तो करता कौन है अन्य गुणे भी करता है अनुद्रष्टा अनुपस्थित यही देखना है गुण कहाँ है आपके शर्म में कहा गुण है कुछ अंतगण में गुण है और क्या नहीं तो आपके शरीर में कहीं गुना है बोलो शरीर गुना है या नहीं गुना का कार्य सब है माया त्रिगुण आदमी का है गुना का परिणाम है देह इंद्रिय मन बुद्धि सब जीतने है प्राण आदि सब गुना का परिणाम तीनों गुणों का कार्य है अलग से सत्यों में तीन गुण है अंतगण में नहीं अंतकरण भी त्रिगुणात्मक है देह इंद्रिय भी त्रिगुणात्म सौ गुणों का कार्य गुण का परिणाम होता है सर्व इंद्र मान उनके द्वारा कर्म होता है गुण के परिणाम सब कुछ है ये जो गुण के परिणाम वही देह भी इंद्रिया भी मन सब गुण का परिणाम इसे गुण है गुण है सब त्रिगुणात्मक है वो गुण ही करता, करता है देह इंद्रिय मान सो करता सो करते है अर्थात गुण से फिर अन्य क्या है ना अन्यम गुणे भी अन्यम कहता रो न गुण से अन्य कोई है क्या गुण से अन्य है या नहीं पचास नाचता नहीं गे, नाचता नहीं सोता नहीं ये प्रश्न करी अपने क्रिया को जोड़ करके गुण से अन्य कोई है हाँ करो गुण से अन्य कोई है क्या जो है वही चेतना चेतन है चेता नहीं आप गुण से अन्य है यही समझ लेना है कि मैं गुण नहीं गुण से भिन्न हूँ और गुणों के मेरे से भिन्न समझे गुण मिथ्या है गुण जितने माया के कार्य और से कार्य मिथ्या है जुटा है कुछ आप में नहीं तो उसको समझ लेना गुण्य से परम बेटी गुण से पर कौन है गुण पर है आत्मा गुण परम कौन है आत्मा है गुणस से गुणाभ्य परम गुण से पर्व को जानता है गुण से पर्व कौन होगा जो गुण वो देखने वाला है गुणों के व्यापार को जानने वाला गुण के कार्य को जानने वाले अभी आप गुणों को जानते हो जान लिया गुणों को आपके देह में गुण है देह में का गुना है गुण का कार्य गुणा ही है सुवन का कार्य भूषण कहेंगे आपके पास सोना है अरे सोना बिल्कुल नहीं है क्यों नहीं कुंडल कंकड़ भूषण बना दिया सोना कहा रहेगा सोना है सोना को लेकर के भूषण बना दिया तो सोना नहीं रहे गुण के कार्य सारे इंदिरा मन हो गया तो गुणा है तो गुणा में से कौन सा गुण आपे <laughs> गुणा <त्रीगुना। laughs> गुणा कौन सा तीन गुणों में आप कौन होगा गुण आपे सत्य गुण तो होगा गुणा नहीं तो गुण से विलक्षण है हाँ इसको समझ लेना है गुण बेस परम बेटी गुणों से विलक्षण है गुणों का अधिष्ठान जहाँ गुण आरोपित है अधिष्ठान अध्यस्त वस्तु से भिन्न है क्या बताया अधिष्ठान अध्यस्त से भिन्न है राज्य में सर्प है अध्यस्त कौन है और अधिष्ठान राज्य है सर्प के बिना रजू रहेगी रज्जु का ज्ञान हो गया तो सर्प नहीं रहने पर भी रजू रहती इसी प्रकार माया है माया का अधिष्ठान ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान होगा तो माया रहेगी माया नहीं रहेगी तो ब्रह्म रहेगा क्यों क्योंकि अधिष्ठान है ब्रह्म अध्यस्थ तो पदार्थ के अभाव होने पर भी अधिष्ठान पदार्थ रहेगा तो अधिष्ठान स्वरूप है ब्रह्म इसी प्रकार गुण से विलक्षण है ये जो अपना स्वरूप है आपका स्वरूप गुण से पर है गुणेभ्य परम व्यक्ति दृष्टा क्या क्षमता है गुण से अन्य कोई करता नहीं अर्थात जितने कर्म हो रहा है देह के द्वारा इंद्रिय के द्वारा मन के द्वारा सौ गुणा और गुण के कार्य कर रहे हैं प्रकृति से कर्म होता है अरे मैं गुण व्यापार के साक्षी गुण का अधिष्ठान गुण को जानने वाला यही मैं हूँ ऐसे को जो जान लेता है वो तो ब्रह्म स्वरूप हो गया मधावन स्वधिक मेरा भाव मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता दृष्टा जीव देह आदि दे में अहम बुद्धि करे बैठा है अनादिकाल से चेतन का अंतगुण के साथ तादात्म अध्यास हुआ सीधाभास के संबंध से देह इंद्रिया मन को मान करके मैं मनुष्य मैं पुरुष मैं मोटा मैं पतला अहम घसा हम पश्च्याी देह इंद्रिया मन को ले करके अहम अहम करता है जो समझ लिया कर्म जितने करने वाले श्रे के द्वारा इंद्र के द्वारा मन के द्वारा ये सो गुण का कार्य गुण ही करते गुण्य हम नान्यम गुणेभ्य करता रमन्य नान्यम गुण से कोई करता नहीं गुण ही सब कर रहा है और गुण से भिन्न में गुण व्यापार की उसको जो जान दिया सब मेरे स्वरूप प्राप्त कर लेता है श्लोक बोलो परं गुणेभ्य मदभाव सोधिगछति ये कभी कभी सत्वगुण बढ़ जाते हैं कभी कभी तम गुण भी बढ़ जाता है थोड़ा सावधान रहो तो सत्व गुण बढ़ेगा नहीं तो इसे थोड़ा श्लोक जोर से बोले तो कम से कम तम गुण को कम कर अजगुण बढ़ जाए तो अच्छा इसे श्लोक बोलते समय आलस निद्रा तंद्रा को छोड़ करके थोड़ा जोर से बोलो बोलो नान्यारंग यदा दृष्टान छा अनुभव कर इसके जोर से बोलते क्या हानि बिगड़ गया क्या हानि हुई समय भरते चला गया शक्ति बर्बाद हो गई या क्या हो गया क्या घट गया कुछ नहीं धीरे बोलने पर लाभ है प्रमाद आलो ऐसी बढ़ेगा यही लाभ है धीरे बोलने पर क्या लाभ है आलस्य प्रमाद बढ़ेगा और जोर से बोलेंगे तो क्या हानि है कुछ प्रमाद और कुछ आलस्य चल जाएगा ये हानि है हानि तो चाहिए नहीं प्रमाद आलस्य के हानि होना चाहिए कभी कभी सरल प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता क्यों ये प्रमाद आलस्य के कारण <laughs> सदेश हो मनुष्य हो तो क्योंकि मन से ही प्रमाद हो जाता है ना अभी समझ में आ गया थोड़ा आराम से रह मन इसे चाहता है उसके ऊपर भार पड़ता है <laughs> छोड़ कर संसार चिंता करने के लिए भार नहीं पड़ता है संसार चिंता तो बड़ा आराम से होता है अब तो बहुत जाना है और उसको रख के रोक कर के यह परमात्मा चिंतन का भार पड़ता है उसे थोड़े मौका मिलते ही मन इधर भाग जाता है वो अच्छा लगता है आगे श्लोक कैसे अभी कैसे अभी प्राप्त करता है मतलाव हम देखो गुणा नेता नतीत त्रीन गुणा नेता नतीत देही, देही देह समुद्भवान देह जन्म मृत्यु जरा दुख जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्त मृतमशनुते विमुक्त अमृतमश्नुतेने देह समुद्भव जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्त तो अमृत प्रथम पद क्या है कितने पद है इसमें तो तीन एक पद हो गया आगे खाली प्रथम जो आया उसमें पद करना है तीन में तो एक पद हो गया बाकी कितने पद होगा मिलकर के प्रथम पद में चार, चार। गुणान एतान अतिथ्य एतान गुणान अतिथ्य एतान गुणान कति गुणान त्रें एतान त्रीन गुणान अतीत्य तीन गुणों को अतिक्रमण करके त्रीन गुणान एतान ये क्या भी होती में एक बार बोलेंगे बार बार नहीं बोला क्या है तृतीया त्रीन गुणान द्वितिया के बहुत तीन गुणों को अतिक्रम करके कौन अतिक्रम करे या कर देह देह विमानी जीवित रहते रहते तीनों गुणों को अतिक्रमण करके देह समुद्धवान देह के उत्पत्ति के बीज देह उत्पत्ति का कारण ये तीनों गुणों से उत्पन गुना देह उत्पन्न है तीनों गुणों के कार्य से धर्म आधर्म करता देह बनता है देह का कारण है देह समवान देह के उत्पत्ति बीज भूतान तीन गुणों को अतिक्रम करने पर अतित्य क्या होता फिरी? हो। है फिर जन्म मृत्यु जरा दुखे विमृत अमृतम स्मृति जन्म मृत्यु जरा दुख जन्म मृत्यु और जरा वृद्धावता ऐसे दुख है और दुख रहित हो जाता है जब तीन गुण अतिक्रम कर लेता है तीन गुण से भिन्न मैं हूं तीन गुण के व्यापार के साथी में हूं ये गुण शुभ कर्म कर रहे है गुण के कार्य आत्मा में है गुण के कार्य गुण में रहेगा आत्मा में नहीं मैं उसे असंग हूं गुण भिन्न कल है कल्पित है झूठा है मेरे में ही नहीं अर्पित है ऐसे समझ कर लेता है तो जन्म मृत्यु जरा दुख से मुक्त हो करके अमृतम अश्रुत ज्ञान हो जाता है तो जीते जी मुक्त हो जाता है अमृतम अमृतत्व मध्भावन शोध पैर आया वही मुक्त हो जाता है मुझे प्राप्त कर लेता है पहले मदभावन शोधी कक्ष आया था पूरा श्वको क्यों आया था वही मदभाव को, को प्राप्त करना है और अमृत को प्राप्त करना एक कहीं। क्योंकि जो मदभाव है वो अमृत तो मुख्य है मुझे प्राप्त कर लेता है मुक्त हो जाता है स्लो को बोलो नेता निकवान जन्म में तुरा तो दुख है मुक्तौता तो वास्तु अभी यहाँ भगवान क्या बताया क्या भगवान ने क्या बताया तीनों गुण से अतिक्रम करके तीनों गुणों के व्यापार के साक्षी मैं हूँ गुण से विलक्षण हूँ गुण का कार्य सब हो रहा है मिथ्या है मैं गुणातीत हूँ गुण से भिन्न चेतना उसको यदि समझ लिया तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया अभी समय क्या चिंतन करना ध्यान करना तीनों गुणों से विलक्षण में हूँ गुणों का कार्य सौ है देह इंद्रिया मन जितने सौ इंद्रिया सौ गुणों का कार्य देह में जो क्रिया इंद्र में क्रिया मन में क्रिया ये गुणों का है गुणों की क्रिया गुण का व्यापार वो मेरे में नहीं मैं इनसे भिन्न हूँ असंग हूँ शुद्ध हूँ चिन्ह हूँ उसमें क्या क्या कर्म हो रहा है कोई गुण है चेतन में गुण का संबंध है गुणी के कार्य का संबंध है कुछ नहीं इसी रूप से चिंतन करना ध्यान करना आज आज ध्यान करेंगे पांच सात मिनट यही चिंतन करना मैं चेतना हूं आत्मा हूं सर्वव्यापक हूं निर्विशेषण निर्गुण शुद्ध है कोई अशुद्धि नहीं है निष्क्रिय अभी ध्यान अभी ध्यान करना पांच सात मिनट आंख बंद कर बैठो पुस्तक रख दो ध्यान करना बीच में कोई बोलना नहीं आगे पीछे दिखना नहीं सीधा बैठो पुस्तक रखो दो ध्यान करना पांच सात मिनट सात मिनट हाँ हाँ फोर्म सब बंद करो अभी ध्यान करने का है सब लोग ध्यान करेंगे आंख बंद करके पुस्तक रख करके वही चिंतन करना है कि एक आत्मस्वरूप में हूं मेरे में कोई गुना गुण का कार्य नहीं वो सबको मैं जानने वाला हूं कुछ भी चिंतन होता है तो देखो ये गुण का कार्य उसको देखो आप चेतन है आपका दृश्य है जो दृश्य है अपने से भिन्न है हम उससे भिन्न है हम दृश्य नहीं है हमारे में कुछ नहीं तब दिखता है ओम हरे ओम हरे ओम हरे ओम तत्स ब्रह्मापण मस्तु कभी ध्यान करते समय उसके कुछ नहीं छा थोड़े से परमात्मा चिंतन हुआ और तो परमात्मा के अर्पण करना जो हुआ गलती हो तो माफी मांग लेना ध्यान करने के लिए बैठा मन इधर उधर आ गया तो गलती हुई परमात्मा ध्यान करने के लिए बैठे परमात्मा सोच रहा है मेरा तो ध्यान करेगा तो अनुग्रह करने के लिए बैठे किंतु ये कुछ इधर उधर चिंतन करता है तो गलती आया नहीं करते तो माफी मांगे कुछ फल इच्छा नहीं ध्यान विभिन्न प्रकार ध्यान शास्त्र पढ़ चिंतन करते समय जहां जैसे कहा गया उसका थोड़ी देरी चिंतन करना ये तो वास्तव ध्यान है परमात्मा ने यहां बता दिया तो गुण जितने हैं, गुणों का कार्य सब कुछ है और गुणे से भिन्न कोई नहीं करता जो कर्म हो रहा है शरीर से इंद्र से मन से जितने व्यापार है सौ so, गुण में हो रहा है गुण से भिन्ना कोई करता है ही नहीं सब so, गुण गुण के कार्य सो कर रहे हैं उसको जानने वाला है या? वही होता है क्षेत्रगंज जिसको पूर्वाध्याय कहा था वही आपको आप स्वयं गुण व्यापार के साक्षी वही चिंतन करना है कि मैं गुण व्यापार के साक्षी गुण गुणे के कार्य सब मेरे में आरोपित है मैं उसे विलक्षण हूं गुण से पर गुण नहीं रहने पर भी मैं हूं क्योंकि दृश्य पदार्थ नहीं रहने पर भी दीर्घ रूप चेतन है प्रकाश है घटपटादी वस्तु है तो प्रकाश घटपट को प्रकाश करेगा घटपटादी नहीं रहेगा तो प्रकाश रहेगा किस प्रकाश तो रहेगा कोई वस्तु है तो प्रकाश करेगा नहीं तो नहीं प्रकाश रहेगा इसी प्रकार चेतन स्वरूप मैं हूं इस प्रकार ध्यान होगा इसको फिर एक बार बोल देना गुणाने का देहि देह समुद्व जन्म मृत्यु जरा सुखुक्त तो मृत मृत देवोत्पत्ति के बीज जगह तीन गुण है उनको उनसे भिन्न तीन गुण से भिन्न देव देता है तीन गुण ऐसी अतीत हो जाता है देह समुद्ध मुक्त हो जाता है क्योंकि पहला है गुण परम व्यक्ति गुणों से पर जान लेता है जन्म तु तो जरा दुखे से मुक्त हो करके अमृतम अमृत को मुक्ति को प्राप्त करता है जीते जी गुणों का अतिक्रम करके मुक्त हो जाता है ऐसे अर्जुन सुन करके पूछना चाहते जीते जी गुणों को अतिक्रम करके मुक्त हो जाएगा कैसे कुछ जीते जी गुणों को अतिक्रम करेगा अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कईलिंग स्त्री गुणा नेता कई लिंग स्त्रीन गुणा नेता नती तो भवती प्रभु नती तो भवती प्रभु हिमाचार कथन चैताश हिमाचार कथन चैताश ुणानी वर्तन गुणानी वर्त अर्जुन उचणा तो बगते प्रभो कितन गुणा नई लिंग एतान तीन गुणान अति तो भवती प्रभु ये लिंग है चिन्ह किन चिन्ह के द्वारा ये तीन गुणों को अतिक्रम कर लेता है मालूम कैसे होगा किन चिन्ह से जीता तो होता है जो तीनों गुणों को अतिक्रम कर लिया ज्ञानी उसका क्या चिन्ह होता है कैसे पता चलेगा क्या चिन्ह है जिन चिन्ह से होने पर ये तीन गुण का अतिक्रमण कर लिया समझे हमें ऐसे चिन्ह आ जाएगा हम तीन गुण का अतिक्रम कर लिया समझेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा और किमाचार हो कह आचार्य काम किमाचार को आचार उसका आचार कैसे है आचरण कैसे होता है आचरण से ही पता चलेगा ये गुणों को अतिक्रम कर लिया गुणों को अतिक्रमण करने वाले ज्ञानी का आचरण कैसे होगा और कथन चैतान तीन गुणान अतिवृत्त किस प्रकार तीनों गुणों का अतिक्रमण करता है किस प्रकार अतिक्रमण करता है गुण अतिक्रमण करने का उपाय क्या है उपाय जाने जानेंगे तो हम कुछ करेंगे गुणातीत तो हो जाना गुणातीत तो हो जाना ज्ञानी गुणातीत है ब्रह्म गुणातीत है हम क्या करेंगे हम कैसे गुणातीत तो होंगे ऐसे इसलिए पूछता है अर्जुन इसलिए अर्जुन पूछ रहा है उपाय बताए खाली बोलने से कैसे होगा बोलना तो सरल है बोलने से कोई नहीं होता है इस अर्जुन ने कहता था किस प्रकार तीनों गुणों का अतिक्रमण करेगा उपाय बताइए ये उपाय बताएंगे भगवान अर्जुन पूछ रहा है गुणिक्रम करने का उपाय बताइए चिन्ह क्या किस चिन्ह से गुनातीत हो गया पता चलेगा उसका आचरण कैसा जिस आचरण से पता चलेगा लिंग चिन्ह और आचरण से गुनातीत का लक्षण पूछा अर्जुन ने गुणातीत का लक्षण किया है और गुणातीत होने के लिए उपाय क्या बताइए हम भी गुणातीत होना चाहते आप गुणातीत होना चाहते हैं क्या चाहते तो उपाय करना पड़ेगा खाली बोलने से तो नहीं होगा आप, आप बोलो कोई कोई भी बोले साधु बोले जितने भी बोले खाली मैं गुणातीत मैं गुणात आत्मा तो गुणातीत है आप कैसे गुणातीत हो गुणातीत होने के लिए गुणातीत तो प्राप्ति उपाय बताइए ये दो क्या प्रश्न पूछा ये तो गुणातीत का लक्षण चिन्ह और आचार्य के द्वारा चिन्ह के द्वारा आचरण के द्वारा गुणातीत्व का ज्ञान होगा गुणातत्व का लक्षण है और दूसरा है गुणातीतत्व तो प्राप्ति का उपाय कैसे हम गुणातीत होंगे इसका उपाय बताइए। ये दोनों प्रश्न का उत्तर भगवान ही देंगे दूसरा कौन देश होता है क्या ये से उपाय स्लो को बोलो कई लिंग गुण तो भवती गुणानति वर्त अर्जुन के प्रश्न में क्या हुआ गुणातीत का लक्षण है एक गुणातीत होने के लिए उपाय क्या है किस चिन्ह किस आचरण से ये गुणातीत ऐसे लक्षण को बताओ ऐसे गंधवती पृथ्वी गंधवतम पृथ्वी लक्षण गंध है पृथ्वी इसे गंध है पृथ्वी उष्ण तेजवत स्पर्श ते उष्ण स्पर्शवत तेज तेज का लक्षण उष्ण स्पर्श वाला गर्म स्पर्श है तो तेज है कहीं भी गर्म लगेगा तो तेज है हमको दिखता नहीं यदि गर्म लगता है तो तेज अवश्य है ये लक्षण से ज्ञान होता है इसी प्रकार है। ये जो चिन्ह अभी भगवान बताएंगे इस चिन्ह से मालूम का गुणातीता ही और आचरण से पता चलेगा गुणातीत है पता चल कोई गुणातीत है आप उससे आपको क्या मिलेगा कोई व्यक्ति गुनातीत है उसके चिन्ह से आचरण से आपको पता चल गया आप हम बताओगे ये आपको गुणातीत होना है इसे अर्जुन कहता है ये चिन्ह तो लक्षण हो गया ठीक हमारे हमारे लक्षण आएगा तो कुछ लक्षण से हम समझेंगे क्यों तो उपाय क्या क्या उपाय हम करेंगे खाली बैठ रहेंगे अपने आप लक्षण कहाँ से आ जाएगा कहाँ से आ जाएगा कुछ करना पड़ेगा उपाय बताए क्या करेंगे ये भगवान उत्तर देंगे श्लोक बोलो अर्जुन उचलिंग तीन गुणा नेता नती तो भगवती प्रभोचार तुम चेत गुणा नती वर्तते उत्तर सायकाल प्राण सत्र में होगा पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्ण मुदत्ते पूर्ण से पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य शांति शा शांति